संवेदनों संवेदनों के पांक, की, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शारदा यादव की बाल कहानी फिर गए दिन एक स्त्री अपनी बेटी श्वेतलाना के साथ रहती थी उसके पास केवल दो बकरिया थी श्वेतलाना बकरियां चराने जंगल में जाती थी उसकी माँ साथ में तकली और सन दे देती ताकि वह बकरियां चराने के साथ साथ, साथ सन भी काट दिया करे श्वेतलाना बकरियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी खुद सन काटने बैठ जाती दोपहर होती तो वह बकरियों को आवाज लगाती वे उसके पास आ जाती वह उन्हें भी रोटी के टुकड़े खिलाती शाम को बकरियों के साथ जब वह घर लौटती तो ढेर सारा काता हुआ सन देखकर उसकी माँ खुश हो जाती एक दिन खाना खाने के बाद जंगल में ही स्वेतलाना नाचने लगी अचानक उसके सामने एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे ने हुए स्वेतलाना की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें नाचना अच्छा लगता है? मैं श्वेतलाना हूँ काश मैं सारे दिन नृत्य कर सकती युति बोली ठीक है मैं तुम्हें नृत्य कला में प्रवीण कर दूंगी फिर वह नाचने लगी स्वेतलाना युवती का नृत्य देखकर कर सुद खो बैठी उसने देखा युवती नृत्य करते करते आहिस्ता से पैर उठाती है उसके पैरों के नीचे की घास भी नहीं दब रही है स्वेतलाना अपने को रोक नहीं सकी, वह भी शाम तक नृत्य करती रही। उसके पैरों में जरा भी दर्द नहीं हुआ कुछ देर के लिए उसकी आँखों ने झपकी ली इसी बीच, इसी बीच सुंदर युवती गायब हो गई श्वेतलाना ने आखे खोली तो वह चौंक उठी युवती वहां नहीं वा थी वह बकरियों को हाँकती हुई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी घर आकर उसने बिना काटा हुआ सन जल्दी से छिपाकर रख दिया उसने मन ही मन तय किया कि कल वह इससे दुगुना सन काट लेगी। दूसरे दिन दोपहर होने तक श्वेतलाना ने काफी सन काट लिया फिर इकट्ठा करने लगी इसके बाद खाना खाया और कुछ देर विश्राम किया फिर बकरियों से बोली प्यारी बकरियों आज मैं नृत्य नहीं करूंगी नृत्य क्यों नहीं करूँगी इस तरह का स्वर उसके कानों में पड़ा उसे आवाज जानी पहचानी लगी लगी तभी उसने देखा कि सामने वही सुंदर युवती खड़ी है श्वेतलाना चौंक पड़ी वह बोली देवी मुझे क्षमा करें, आज मैं आपके साथ नृत्य नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे सन काटना है कल नाचने के कारण मैं सन नहीं काट सकी थी आज मुझे कल के हिस्से का भी सन काटना है सुंदरी बोली श्वेतलाना आओ मेरे साथ नृत्य में खोच आओ तुम्हारा सन काटने का काम भी पूरा हो जाएगा कहते हुए युति नृत्य करने लगी उसे नाचते देख श्वेतलाना उसके साथ नृत्य करने लगी शाम होते होते उनका नृत्य समाप्त हो गया पर श्वेतलाना सन देखकर जोर जोर से रोने लगी युति ने उसे समझाया और खुद ही सन काटने लगी स्वेतलाना आश्चर्य से उस युवती को देख रही थी कुछ ही देर में उस सुंदर युवती ने श्वेतलाना का सारा सन काट दिया युति ने कहा स्वेतलाना अब जल्दी से घर जाओ ये कहते हुए युवती गायब हो गयी स्वेतलाना हसी खुशी बकरियों को लेकर घर की ओर चल पड़ी रास्ते में उसने सोचा मैं कल फिर नृत्य करूँगी श्वेतलाना घर पहुंची। माँ ने उससे पूछा तुमने, तुमने कल दिन भर क्या किया कल का, का, का, का, का हुआ सन कहाँ है माँ कल मैं नृत्य ने करने लग गई थी लेकिन मैंने, मैंने कल की, कल की कमी, कमी, कमी आज पूरी कर दी है कहते हुए श्वेतलाना ने माँ को काटा हुआ सन दिखा दिया अगले, अगले दिन भी श्वेतलाना बकरियों को चराने ले गई। वह वृक्ष के नीचे बैठ सन काटने लगे दोपहर में उसने खाना खाया फिर बकरियों से कहा मेरी अच्छी बकरियों मैं तुम्हें नृत्य दिखाती हूँ श्वेतलाना ने नाचना आरंभ किया तो सुंदरी फिर से वही प्रकट हो गई। वे शाम तक नृत्य करती रहीं। अचानक सुंदरी नृत्य करते, करते करते रुक गई। श्वेतलाना सन देखकर रोने लगी सुंदरी ने उससे कहा रो मत श्वेतलाना तुम अपना थैला मुझे दे दो स्वेतलाना ने अपना थैला उसे दे दिया सुंदरी ने कुछ समय बाद ही थैला स्वेतलाना को वापस दिया और कहा देखो आज तुमने जो सन नहीं गाता है मैंने उसकी कमी पूरी कर दी है इस थैले को रास्ते में मत खोलना घर जाकर ही देखना की इसमें क्या है यह कहते हुए सुंदर युवती गायब हो गई। थैला लेकर श्वेतलाना घर की ओर चल पड़ी लेकिन आधी रास्ते में पहुंचकर ही उसने थैला खोल कर देखा थैली में उसे केवल पत्तिया नजर आई पत्तिया देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए उसने मुट्ठी भर पत्तिया रास्ते में फेंक दी फिर उसने सोचा पत्तिया बकरिया खा लेंगी स्वेतलाना की माँ घर में उसका इंतजार कर रही थी देखते ही बोली बेटी कल तुम कैसा सन काट कर लाई थी तुम्हारे जाने के बाद ही मैं उसे लपेटने लगी लेकिन वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है यह सुन श्वेतलाना ने माँ को उस सुंदर स्त्री के विषय में सब कुछ बता दिया माँ ने कहा वह अवश्य वन देवी रही रही, रही। दोपहर तो और आधी रात के समय वन वंद जंगल में घूमती हैं। तुमने मुझे पहले ही वन देवी के विषय में क्यों नहीं बताया उनकी दया से हमारी गरीबी दूर हो सकती है तभी स्वेतलाना को अपना थैला याद आया वह थैली को झाड़ने लगी लेकिन यह क्या उसमें से हरी पत्तियों की जगह सोने की पत्तिया निकलने लगी माँ बेटी दोनों ही आश्चर्य से उन पत्तियों को देखने लगीं। श्वेतलाना माँ से बोली माँ वन देवी ने मुझे रास्ते में थैला खोलने से मना किया था लेकिन मैंने उनके आदेश का पालन नहीं किया यह तो अच्छा ही हुआ कि मैंने सारी पत्तियाँ रास्ते में नहीं बिखेरी माँ बोली बेटा अब हमारे दिन फिर गए है कहते हुए माँ ने बेटी को गले ऐसी लगा लिया वे अब, अब सुख से, से रहने, रहने लगे श्वेतलाना अक्सर वन देवी को याद करती वह वन में वन देवी को ढूंढती रहती, लेकिन वन देवी उसके बाद उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी अभी आप सुन रहे थे शारदा यादव की बाल कहानी फिर गए दिन वाचक स्वर भारती परिमल